भारतीय दर्शन न्याय दर्शन, आलोचन इस प्रकार संक्षेप में न्याय शास्त्र का परिचय समाप्त हुआ इसे पढ़कर यह मालूम होता है कि शास्त्र में व्यवहारिक दृष्टिकोण से तत्वों का आलोचन किया गया है इस मत में नौ नृत्य द्रव्य हैं जिसका नाश कभी नहीं होता मुक्तावस्था में भी एक आत्मा को दूसरी से पृथक करने वाला मन भी एक नृत्य द्रव्य ही है इस मन से जीव को कभी भी छुटकारा नहीं मिलता अनादिकाल से एक जीव का अविद्या के कारण एक किसी मन के साथ संयोग हो गया और वह जीव इस उस मन के साथ साथ अनंत शरीरों में घूमता है मुक्ति में भी वही मन उस आत्मा के साथ रहता है व्यापक होने पर भी इसी मन के साथ सदैव संयोग रखने के कारण वह जीव अव्यापक के समान रहता है जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों में एक प्रकार से कोई भी संबंध नहीं है दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में निरपेक्ष हैं जीवात्मा अपने अनादि कर्मों के संस्कार से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है सभी दुखों का नाश होने पर वह मुक्त होती है परंतु वस्तुतः मन से उसे छुटकारा नहीं मिलता संसारावस्था और मुक्तावस्था के जीव में भेद इतना ही है कि संसार दशा में उसमें ज्ञान सुख दुख आदि गुण उत्पन्न होते हैं और मुक्तावस्था में वे नहीं होते किंतु यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि मुक्तावस्था के जीव में गुणों की स्वरूप योग्यता रहती है जीव को अन्य द्रव्यों से भी भेद करने वाला संसार में गुणों का अस्तित्व और मुक्ति में गुणों की स्वस्वरूप योग्यता ही है इससे यह भी स्पष्ट है कि एक प्रकार से सांसारिक दशा स्वरूप योग्यता के रूप में मुक्त जीव में रहती ही है यदि अच्छे अच्छा बीज है तो उससे अंकुर भी निकल सकता है उसी प्रकार यदि उस मुक्त जीव को किसी प्रकार शरीर आदि सामग्री मिल जाए तो मुक्त और संसारी में भेद ही क्या रह जाएगा इन्हीं बातों से यह स्पष्ट है कि न्याय भूमि बहुत नीचे का स्तर है साधक के लिए गंतव्य पद अभी भी बहुत दूर है